दरअसल जब रूही के पिता की नजर वहाँ पर खड़े हर्ष पर पड़ी तो फिर वो फिर से उसकी मिमिक्री करने लग गया ना जाने क्यों हर्ष को देखते ही रूही के पिता उसकी मिमिक्री करने लग जाते हैं। और फिर उनको नॉर्मल करने के लिए विक्रांत ने हर्ष से एक साइड में बैठकर किताब पढ़ने के लिए, के लिए कह दिया जैसे हर्ष ने किताब पढ़ना शुरू किया रूही के पिता ने भी उसकी नकल करते हुए किताब पढ़ना शुरू कर दिया इसके बाद विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए कहा अब तुम सब कुछ शुरू से और बिल्कुल सच बताओ जरा सा भी झूठ बोला तो फिर समझ लेना नहीं सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा कुछ भी इसके बाद रूही ने अपनी सारी कहानी बताना शुरू कर है मेरे पापा का नाम जोधन है जोधन सिंह ने कहा उसे लगा कि विक्रांत इस नाम से भली भांति वाकिफ होगा और जैसे ही वो ये नाम सुनेगा तो वो चौक उठेगा लेकिन विक्रांत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा वो बिना रिएक्शन देते हुए रूही की तरफ देखता रहा आपने नाम नहीं सुना जोधन सिंह का नहीं क्यों फिर रूही ने डिटेल में अपने पिता का इंट्रोडक्शन देना शुरू किया मेरे पापा ही जोधन सिंह है अपने जमाने में बहुत बड़े डकैत थे और काफी बड़ी बड़ी रॉबरी की है यहाँ तक कि इंडिया लेवल के पुलिस ऑफिसर्स उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों चोरिया की हैं, लेकिन आज तक पुलिस उन्हें एक बार भी पकड़ नहीं पाई है रूही ने फिर शर्म के मारे अपना सिर थोड़ा नीचे करते हुए कहा आज भी चोरों और डकैतों के बीच मेरे पापा के काम की ही नाजीर दी जाती है उनकी हाथ की सफाई की चर्चा आज भी लोग करते है मेरे पापा सिर्फ मेरे पापा ही नहीं बल्कि मेरे गुरु भी रहे है मेरे लिए माँ बाप और गुरु हर रोल को निभाया उन्होंने ही मुझे हाथ की सफाई सिखाई है और आज मुझे जो कुछ भी आता है वो सब उन्हीं का सिखाया हुआ है अच्छा अब समझा मैं कि तुम चोरी में इतने एक्सपर्ट कैसे हो <laughs> सही है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और चोर की बेटी चोर ही तो होगी विक्रांत ने बीच में ही मजाक करते हुए कहा लेकिन रोही के लिए ये मजाक नहीं बल्कि बेहद शर्म की बात थी वो अपना सिर झुका विक्रांत के सामने खड़ी थी उसने विक्रांत की बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार से रखा है मेरे मुंह से जो कुछ भी निकल जाता पापा उसे सच करने में लग जाते थे हमेशा से पापा ने मुझे सबसे महंगे खिलौने और सबसे महंगे कपड़े लाकर दिए हमेशा मेरा ख्याल रखा है कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी वह काफी सीरियस हो चुकी थी उसकी आखे तो पहले से ही नम थी लेकिन अब उसकी आवाज भी थोड़ी रोआ सीसी हो गई थी बोलते बोलते वो काफी भावुक हो चुकी थी उसने कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद फिर से बोलना शुरू किया हमारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था लेकिन फिर एक दिन सब खत्म हो गया हम दोनों बेटी हमेशा पुलिस से बच कर रहे हैं। पुलिस से बचकर रहना और अपनी पहचान छुपा कर रखना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था हमें इससे कोई तकलीफ भी नहीं थी हम बड़े आराम से अलग अलग शहर में जाकर आम लोगों के बीच ही अपनी आइडेंटिटी छुपा रहते थे हमें कभी पुलिस पकड़ नहीं सकी ने फिर अपना सिर ऊपर करके कुछ सोचते हुए कहा फिर एक दिन मेरे पापा को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला बहुत बड़ी चोरी थी वो पापा ने सोचा कि एक बार अगर इसे कर ले गया तो फिर आगे जिंदगी में कभी चोरी करने का काम नहीं करना पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के एवज में पापा को बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे और एक बार अगर पैसा मिल जाता तो हमारी जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाती मुझे अच्छे से याद है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए पापा ने महीनों तक मेहनत की थी उन्होंने पूरी प्लानिंग भी बनाई थी अपने प्लान के अनुसार उन्होंने सामान की चोरी भी कर ली थी लेकिन जब वो चोरी करके लौटे तो फिर ना जाने कैसे वो सामान पापा से कहीं खो गया फिर तो जिस आदमी ने पापा को कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो उनकी जान के पीछे पड़ ही गया इधर उधर भागते ही रहे कई महीनों तक हम इधर उधर भटकते रहे उस कॉन्ट्रैक्ट के खराब हो जाने की वजह से पापा को बहुत बड़ा सदमा लगा था सदमे की वजह से वो मैंटली डिस्टर्ब भी हो चुके थे और फिर मेरे पापा रूई की आंखों से भर आंसू बहने लगा था वो फिर किसी तरह से खुद को संभालते हुए बोली अब पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही थी मुझे इनका इलाज भी करवाना था और उनका ख्याल भी रखना था सो मैंने छोटे मालिक के गैंग में काम करना शुरू कर दिया वहां से जो भी पैसे मिलते थे मैं उसी से पापा का इलाज करवाती थी उनको सीरियस मेंटल प्रॉब्लम थी और इलाज के लिए कॉलविन नर्सिंग होम में रखना पड़ा आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर कितना महंगा इलाज होता है सो जितना पैसा मेरे पास आता है सब इनके इलाज में ही चला जाता है ओह, अब जाकर विक्रांत को समझ आया कि आखिर रूही ऐसे टूटे फूटे घर में क्यों रहती है दरअसल वो अपना सारा पैसा अपने पिता के इलाज में ही खर्च कर देती है इसी वजह से उसके पास खुद के लिए पैसे नहीं बचते हैं अच्छा फिर फिर क्या हुआ विक्रांत ने उत्सुकता से कहा दरअसल मेडिको फार्मा के मर्डर केस से जुड़ी कहानी अब शुरू होने वाली थी सो उसने बड़ी उत्सुकता उस के साथ रूही से आगे की कहानी जाननी चाहिए वो रोनी भी छोटे मालिक के गैंग में काम करता था वो किसी बंगले के भीतर बने बनाया मैंने अकेले ही पूरी प्लानिंग की और फिर अपने हिसाब से उस बंगले में जाकर सेफ हाउस खाली कर दिया लेकिन सेफ के भीतर सिर्फ कुछ दवाइयाँ ही रखी हुई थी फिर वहाँ जब मैं बंगले से चोरी करके निकल रही थी तब एक आदमी को उस घर में कार से उतरते हुए देखा था फिर जो मैंने आपको बताया था ना कि प्रोफेसर खुराना को मैंने देखा है वो मैंने वहीं पर उसे देखा था जब मैं वहां सेफ हाउस से चोरी करके बाहर आई और मुझे पता लगा कि मेरे हाथ सिर्फ कुछ दवाइयाँ ही लगी हैं तो फिर मेरा दिमाग खराब हो गया लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर दवाई सेफ बॉक्स में रखी हुई है तो फिर पक्का है कि ये मामूली दवा नहीं है और मैं खुद अपने पापा का इलाज करवा रही थी तो मुझे उस दवा के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया था फिर मैंने सोचा कि दवा को बेचकर थोड़े बहुत पैसे तो कमाए ही जा सकते हैं। ये कुछ नहीं मिलने से तो बेहतर ही था फिर मैं उस दवा को लेकर सीधे मेंटल हॉस्पिटल चलेगी वहां पर दवा को बेच दिया और पैसे लेकर चली आई बाद में मुझे पता लगा कि जो दवा मैंने मेंटल हॉस्पिटल में बेची है वो बहुत सस्ते में बेच दिया है वास्तव में तो उस दवा की कीमत बहुत ज्यादा थी फिर मैंने वापस इस दवा को मेंटल हॉस्पिटल से चुराने का प्लान बनाया उधर अब तक रोनी और उसके लोगों को पता लग चुका था कि मैंने उसके प्लान का फायदा उठाकर चोरी कर ली उसे लग रहा था कि मेरे हाथ कुछ बहुत कीमती सामान लगाया इस वजह से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था फिर उस आप जब मुझे तब मैं वहाँ से दवा चुरा कर ही लौट रही थी और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, वो सब तो आप जानते ही है नहीं, नहीं, जब तुम वहाँ से दवा चुरा कर भाग रही थी तो वहाँ बाउंड्री वॉल के पास मेडिसिन छोड़ कर क्यों भागी तुमको तो उसे लेकर भागना था विक्रांत ने अपनी भावें टेडी करते हुए कहा अरे सर मुझे लगा कि आप रोनी के आदमी हो वो मेरे पीछे पड़े हुए थे मैं किसी तरह उनसे अपनी जान बचाकर भाग रही थी तो फिर जब आपने मेरे ऊपर अटैक किया तो मुझे लगा कि फिर से रोनी के लोगों ने मुझे पकड़ लिया फिर मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागी इसके बाद रूही ने अपनी नाक से हुए कहा उसके बाद ना जाने कैसे मेरी बॉडी से अजीब सी स्मेल आ रही थी मैं वहां से भागकर सीधे घर पहुंची वो इतनी बुरी स्मेल थी कि मुझे वॉमिटिंग भी होने लगी थी इसलिए घर पहुंचकर मैं सबसे पहले बाथरूम में जाकर घुस गई और वहां पर जाकर मैंने सबसे पहले अच्छे से नहाया और फिर अपने कपड़े चेंज किए रूही ने हल्की कहा और फिर सर जो हुआ सब आपको पता ही है ना ना ना पहले तुम ये बताओ कि उस दिन वहां चोर बाजार से भागने के बाद क्या हुआ वहाँ से भाग तुम कहाँ गई थी विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए सवाल किया वहाँ से भाग मैं सबसे पहले तो वहाँ होटल रूम में गई जहाँ आप मुझे ले गये थे वहाँ से मेडिसिन लेकर मैं सीधे यहाँ हॉस्पिटल में आई थी यहाँ मेरे पापा रूम नंबर छह में एडमिट थे वहीं मैंने उनके बेड के नीचे उस मेडिसिन को छुपा दिया था अच्छा फिर फिर उसके बाद मेरे पास छोटे मालिक का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि दवा के लिए बहुत अच्छी डील मिल रही है पार्टी दवा के बदल लाखों रूपए देने को तैयार थी तो इस लालच में मैं छोटे मालिक के बताए हुए एड्रेस पर चली गयी वहाँ मैं बहुत अलर्ट थी मैं डील वाले प्लेस पर पहले ही पहुँचकर वहाँ के सिचुएशन को समझने लग गई थी मैं अपने साथ मेडिसिन लेकर भी नहीं गई थी वहाँ अभी भी घूम ही रही थी कि अचानक से मुझे किडनैप कर लिया गया और फिर मेरे साथ छोटे मालिक को भी किडनैप कर लिया गया रोहि ने फिर अपना हाथ विक्रांत के सामने करते हुए सर उन लोगों ने मेरा अंगूठा था काट दिया देखे सर फिर सर मजबूरी में मुझे उन लोगों को मेडिसिन के बारे में बताना पड़ा फिर सर मुझे लगा की ये लोग मुझे और मेरे पापा दोनों को मार डालेंगे सर लोग बहुत खतरनाक लोग हैं सर सर वो तो सर आपने आकर मुझे बचा लिया वरना वो लोग मुझे पक्का मार देते सर मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी कभी भी नहीं भूलूंगी आज आपकी ही वजह से मैं और मेरे पापा दोनों जिंदा बचे हुए हैं वरना हम दोनों खत्म हो गए होते रूही ने लगभग रोते हुए कहा वो अब जाकर विक्रांत को कुछ समझ आ रहा था दरअसल रूही ने वो दवा अपने बाप के बिस्तर के नीचे छुपा रखी हुई थी लेकिन चूंकि उसके बाप की मेंटल कंडीशन सही नहीं है तो उसने खेल खेल में इस दवा को ले जाकर कमरे में लगे एयर कंडीशन के भीतर छुपा दिया तभी उन प्रोफेशनल किलर्स को उस दिन मेडिसिन मिला ही नहीं था इसीलिए वो लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो वहा हॉस्पिटल के भीतर रूही के बाप को भी पकड़ कर रखे हुए थे वो लोग रूही के बाप को इंटेरोगेट करना चाह रहे थे अब जाकर सब क्लियर हो चुका था ये साफ हो चुका था कि रूही का मेडिको फार्मा के मर्डर केस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वो तो बस अपनी रॉबरी कर रही थी और ये एक इतफाक़ ही था कि वो रॉबरी के लिए प्रोफेसर कुराना के घर पहुंच गई थी सर प्लीज़ सर प्लीज़ मैं आपसे भीख मांग रही हूँ रूई के गालों पर आंसू टपक रहे थे सर आप चाहो तो मुझे जेल में डाल दो लेकिन प्लीज़ प्लीज मेरे पापा को बचा लो उनका ध्यान रख लो सर प्लीज़ हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे अरे इतना क्यों परेशान हो रही तुम्हारे पापा ने चोरी ही तो की थी वो भी कई साल पहले बहुत से लोग तो भूल भी गए होंगे इस बात को विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए रूही को सा देने की कोशिश की नहीं सर आपको पता नहीं है शायद रूही ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा मेरे पापा ने बहुत बड़ी चोरी की थी उन्हें किसी से कुछ चुराया था बहुत कीमती चीज थी तमिल, तमिल स्टार नाम, था। ये नाम सुनकर हर्ष के हाथ से किताब छोड़कर नीचे जमीन पर गिर गयी और वो अवाक होकर रूही की तरफ देखने लगा हर्ष की नकल करते हुए रूही के बाप जोधन ने भी अपनी किताब फेंक दी और वो भी हर्ष की तरह ही रूही को देखने लगा सर पता है यह तमिल स्टार बहुत कीमती है और बाहर यह भी अफवाह है कि मेरे पिता के पास अब भी वो चीज़ पड़ी हुई है रूही ने थोड़े परेशान से लफ्ज़ों में विक्रांत से कहा